मन कहता है अगर तुमने रुपए बचाए तो बचेंगे अगर बांटे तो गए मुला नरसुद्दीन एक दिन सड़क से गुजर रहा है एक भिकमंगे ने हाथ फैलाया कल ही मुला की लाटरी खुली थी तो बड़ी मौज में था और कोई दिन होता तो हजार सबक सिखाए होते इस मस्त तड़ंग भिकमंगे को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 उन्होंने कहा एक गधे एक गधे के बच्चे मैंने बहुत बदतमीज देखे तुझ जैसा बदतमीज नहीं देखा तू उल्टा क्यों खड़ा है गधेने का क्षमा करें पंडित जी उल्टा मैं नहीं खड़ा हूं उल्टे आप खड़े जब गधे ने कहा क्षमा करें पंडित जी तो होश खो हो गए पंडित जी के पसीना पसीना हो गए एकदम उछल के खड़े हो गए सीधे हो गए गधा और बोला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 न कोई आता ना कोई जाता आत्मा तो अमर है मित्रों ने कहा चंदूलाल ये बकवास छोड़ो हालत तुम्हारी खराब होती जा रही है अस्पताल चलना ही होगा नहीं माने तो चंदूलाल ने कहा कि पहले हिसाब तो मित्रों ने कहा कमरे का बीस रुपए रोज डॉक्टर की फीस दस रुपए रोज इंजेक्शन लगाने वाले के भी दस रुपए और अनेक खर्च दवाइया इत्यादि करीब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 दस रुपये पुरोहित को देना पड़ेंगे पच्चीस तीस रुपए में काम निपट जाएगा सस्ता पुरोहित पकड़ो थोड़ी गीली लकड़ियां ले लो कफन भी जो पहले उपयोग किए जा चुके हैं तो थोड़ा कम में समझोगी पंद्रह रुपये में निपट जाएगा तो चंदुलाल ने कहा तो फिर मरना ही ठीक है